एक बूंद पानी की एक बूंद ने सूरज के प्रकाश की ओर देखा और सोचा काश मैं उस प्रकाश के निकट जा सकती उसने दूसरी बूंदों से वहां जाने का तरीका पूछा दूसरी बूंदों ने कहा वास्पित होकर जाया जा सकता है मगर हम घड़े में ही सुरक्षित रहेंगे परंतु तो छोटी बूंद किसी तरह प्रयत्न करके बाहर निकलना चाहती थी वह घड़े के मुंह तक जा पहुंची और कूद घड़े से बाहर निकल गई पल भर के लिए बूंद डर गई मगर जैसे ही सूर्य को देखा उसका डर दूर हो गया भाप बनकर ऊपर जाने जाना उसे अच्छा लगा उसे रुई जैसे सफेद बादल बादल नजर आए वे अन्य बूंदों से बने हुए थे। रास्ता मुझे विचित्र प्रकार का बादल देखा वह बड़ा काला और भारी भी था छोटी बूंद कूद कर उस बादल के अंदर घुस गई उस रात बादल बेचैन था वो उमड़ता घुमड़ता रहा बिजली गरजने पर चमक रहा था बूंद समझ गई कि वह गलत बादल में फंस गई है जैसे जैसे हवा साए साए करती गई और बिजली कड़कती गई छोटी बूंद तेजी से नीचे गिरने लगी छटपटाते हुए वह दरिया में जाप गिरी बूंद ने सोचा अरे मैं तो सूर्य के प्रकाश की ओर जाना चाहती थी या कहा पहुंच गई दरिया का तेज बहाव उसे बड़ी बड़ी गुफाओं चट्टानों और शाखाओं के बीच से बहुत दूर ले गया धीरे धीरे दरिया की गति धीमी हो गई थम गई छोटी बूंद ने पूछा यह दरिया किधर जा रही है उसे जवाब मिला ये नदी में जाकर मिल जाएगी छोटी बूंद को सफर में मजा आने लगा दरिया के दोनों किनारों पर बड़े बड़े पेड़ लगे थे कहीं कहीं सूर्य की रोशनी पानी में चमचमा रही थी बूंद तेजी से बहते हुए नदी में जा मिली नदी का तेज बहाव बूंद को पसंद आया मगर उसने विशाल समुद्र का खिंचाव महसूस किया और उसकी तरफ जाने लगी। कुछ देर बाद वो समुद्र के बीचों बीच पहुंच गई बूंद ने आसमान बूंद ने आसमान की तरफ देखा उसे रूई जैसे सफेद बादल दिखाई दिए बूंद को उस बादल की याद आई जिसके अंदर उसने सबसे पहले प्रवेश किया था बूंद बादलों से नजर हटाकर सूर्य को देखने लगी अब उसे पता चल गया है कि उसे क्या करना है किनारे पर गई और छिड़काव करते हुए की ओर देखा जिस समुद्र से वह ऊपर आई जो नदी उसे बाहर बहाकर भा ली जिस दरिया में वह जाग गिरी सभी कुछ साफ साफ दिखाई दिखाई दे रहा था छोटी बूंद के आसपास हल्के से बादल इकट्ठे होने लगे बूंद को मालूम था कि अब उसे क्या करना है वह बादलों के बीच से निकलकर बहुत ऊंची गई और बिखर गई बूंद समझ गई कि वह स्वतंत्र है क्रिस्टोफर इस जोन की कहानी वन ड्रॉप ऑफ वाटर पर आधारित है